मंत्र पाठ सहना सहनाखना सह वीरम करवा तेजा समस्तू ते सभी को साधर नमस्ते आइए आप तो सभी का जो है योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद के पंद्रहवा सूत्र में स्वागत है ये जो है परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधा दुख मेवन सर्व विवेकी नो परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुखों के कारण दुखों से और गुण वृत्ति के अविरोध होने से विरोध होने से भी चौमन भी सभी जो विवेकी जन हैं उस विवेकी जिन विवेकी जन का सब दुख ही प्रतीत होता है दुख ही लड़ता है सुख में भी सुखी माने सभी जो है सब कुछ और दुखी ही होता है उसमें परिणाम दुख मन दुख ताप को बता दिया था इसमें कोई शंका तो नहीं है नहीं आप एक ही प्रश्न था कि आपने कहा था कि उसमें जो ताप दुख है वो सबसे पहले तो द्वेष से है साथ में वो मोह से भी हो सकता है और आ, तो तो तो तो है द्वेशानु तो है ही ना हाँ जी उसके तो साथ द्वेसा में मोह से भी है और लोभ से भी है ठीक है। माने वो तो लोभ लोभ हो, लोग राग हो गया ना हाँ जी राग तो से भी में पूछना लगा कि इस रूप में तो ताप दुख तीन दोनों का मिश्रित है कि उसमें दोनों राग भी है और द्वेष भी है दोनों हाँ राग भी है द्वेष भी है राग भी है द्वेश भी है और मोह भी परिणाम दुख में मोस्टली उसमें कह लीजिए अधिकांश खाली या पूरे पूर्ण रूप में खाली उसमें राग था इसमें मि, मिक्स दोनों का दोनों का का मिक्सचर हुआ वो मिश्रित है मतलब ये समझना है ये सबसे बड़ी बात है कि भाई हम लोगों को आ, मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो इसको भेद हम नहीं जल्दी कर पाते हैं जितना बार बार विचारेंगे ना मैंने उसने भी बताया था ना रहते इसीलिए मैं दोबारा सोच रहा था की जब मैंने सोचा तो मुझे यही लगा कि ये मिश्रित लगता मुकाबले में केवल द्वेष हाँ। नहीं है इसमें क्योंकि मोह तो कुछ रूप में राग भी हो जाता उसमें साथ में तो इस में इस रूप समझ रहा था इसको तो यही मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वो ठीक है ना सोचने में मैंने और मन ये है कि दोनों में भेद ये हुआ भेद तो है परिणाम दुख तो ये है परिणाम दुख तो ये है कि वह व्यक्ति सुख चाहने वाला सुख चाहने के लिए सुख को प्राप्त करने के लिए विषयों के साथ संलग्न हो जाता है विषयों से अनुवासित हो जाता है और विषयों से अनुवासित होकर विषयों के साथ जुड़ करके महान दुख पंख में फंस जाता है तो ये जो हो गया आपका परिणाम दुख हुआ परिणाम उसका दुख हो गया हमने हम जो है हम जो है क्या किया विषयों को इसलिए भोगा कि हमें सुख मिलेगा हाँ जी सुख चाहने की इच्छा से हम विषयों से जुड़े उस वस्तु के प्रति जो सुख की प्राप्ति हुई या सुख जो सांसारिक जो सुख जो हुआ तो उससे हम जुड़े तो उससे क्या है उसमें हम फर्स्ट यही करें कि सुखार्थी विषयवासी तो महती दुख पंखे निबग थी। एक तो ये तो हुआ कि मन में कि भाई ये जो है संसार में सुख है संसार में जो सुख सुख माने इस तरीके का सुख है, और उसमें हम गए। पहले तो मन में सोचा और दूसरा है की उसमे फस गए तो एक तो मन में सोचना हुआ मानो कि बिच्छू ने काट लिया ऐसे अपने मन को बना लेना मानो की बिच्छू ने काट लिया और जब वो उसमें वो करने लग गए उसे ग्रसित हो गए तो मानों की सांप ने काट लिया समझ रहे हैं तो जो साप ने का था तो इ, इसी बात को कर मानो कोई बिछू के भय से डर करके की भाई हम यदि हमारे मन में ऐसी भावना बन रही है जैसे ये लोग कहते हैं ना जो अ रजनीश रजनीश रजनीशा वाले है ना और हाँ। और भोगो और भोगो इसको है। तो वो लोग क्या कहते हैं मन में जो आता रोको मत वो आने दो आने दो आने दो, आने दो फिर उसको भोग लो ऐसा तो वो ठीक नहीं है नहीं, मैं वो ठीक नहीं।, नहीं है क्योंकि वो तो अभी मन में ही आया है उसको प्रतिपक्ष भावना से हटाना है परंतु तो ऐसा ना करके हम जो उसमें फंस जाते हैं हाँ, मानो तो कि डरा हुआ ओ, ओ, मन में ऐसा आया है ऐसा भी हम नहीं करेंगे तो बीमारी हो जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा मन को जबरदस्ती रोकेंगे तो मन अव्यवस्थित हो जाएगा परेशान हो जाएगा ऐसा वह डर करके क्या किया जो मन में जिस चीज की वासना थी मन में और उसके आधार पर वो वासना जो उभरा और फिर जो है उसके आधार पर जो उसने कर्म किया तो वो कर्म जो किया तो मान लो की वह जो है सर्प के सर्प से अपने आप को और भी में गया। दल दल और तो जैसे जैस, जैसे बोलो जैसे बिच्छू से डरा हुआ बिच्छू के डंक विष से डरा हुआ व्यक्ति सात के विष से अपने आप को कटवा लेता है और वह अपने जीवन को समाप्त कर डालता है ऐसे ही सुख को चाहने वाला व्यक्ति सुख मन में भावना बनी कि मैं सुख को प्राप्त करूं तो सुख तो, तो, तो, तो प्राप्त होगा परमात्मा से भी प्राप्त होगा तो सुख चाहने वाला व्यक्ति जब वह क्या किया उस सुख को प्राप्त करने के लिए वह विषयों में जब फंस गया विषयों से जब अनुवासित हो गया विषयों में से में जाकर के फंस गया तो वह मानो सांप से कटा लिया महती दुख पंख में निमग्न हो गया महान जो दुख पंख में दलदल में वह कीचड़ में फंस गया कि अब उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है मुश्किल हो गया तो ये परिणाम दुख है तो ऐसा अभी नहीं देखिए अभी जिस जैसे अभी मैं हूँ आप है आप योगी हैं या हम योगी हैं कोई भी योगी है योगी हो चाहे भोगी हो सामान्य व्यक्ति हो इस समय जो कुछ भी हम संसार के चीजों को भोग रहे हैं उससे चाहे सुख की प्राप्ति हो चाहे दुख की प्राप्ति हो वो तो होती है सबको होती है परंतु वह जो है योगी मन में विचार करता है कि तेन तक के था यदि मैं त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों को नहीं भोगा त्याग के साथ नहीं भोगूंगा तो हमारे मन में जो राग की वासना संस्काराशय जो है वह संस्कार रूपी जो वासना है राग की जो के जो संस्कार आ जाएंगे इस तरीके से आएंगे और आकर के फिर हमारे अंदर जो भावना होगी उसको प्राप्त करने का उसको प्राप्त करने की भावना होगी फिर मैं उसको भोगूंगा बार बार भोगूंगा और भोगूंगा तो उसका परिणाम क्या होगा उसका दुख ही होना है फिर उसका कर्माशय बनेगा मन वो योगी सोच रहा है भविष्य का सोच रहा है देखिए वर्तमान जो भूतकाल का जो दुख है वो तो बीत गया उसके लिए कोई कुछ नहीं किया जा सकता वर्तमान में जो दुख है वो तो हम भोग ही रहे हैं वर्तमान में जो सुख है वो भोगी रहे हैं परंतु भविष्य में जो आने वाला जो दुख है आगे पढ़ाया जाएगा कि जो अनागत जो दुख है आने वाले जो दुख है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए वो यह है यह वह छोड़ने योग्य है वो त्यागने योग्य है तो उसके लिए हाँ व्यक्ति कर सकता है पीछे जो बीत गया उसके लिए शोक करेगा तो नहीं काम चलेगा तो इसीलिए योगी ऐसा सोचता है कि ऐसा होना है इसीलिए क्या करता है कि अभी ही वो इस तरीके का कर्म करता है कर्म करने का कोशिश करता है कि फल की इच्छा किए बिना कोशिश करता है राग को छोड़ करके कोशिश करता है संसार में व्यवहार करें तो फिर जो है दीरे दीरे दीरे फिर धीरे धीरे धीरे फिर वह आगे बढ़ जाता है समझ रहे हैं जी अभी सामान्य व्यक्ति को दुख तो पता ही नहीं चलेगा सामान्य व्यक्ति और योगी में क्या अंतर है वो आगे बस संस्कार दुख में बताएगा तो आपको समझ में आएगा सामान्य व्यक्ति और योगी में अंतर क्या है योगी इसी समय जो संसार के पदार्थों को भोगता है तो उसमें परिणाम दुख देखा दुखता देखा दुखता दुखता दुखता। ये होने वाला है दुख पंख में मैं निमग्न हो जाऊंगा डूब जाऊंगा मैंने वह जो हमें जब किसी चीज के प्रति राग बढ़ा राग जब अधिक बढ़ेगा तो उस राग के वस्तीभूत होकर के कर्मों को करेंगे जब कर्म को करेंगे तो फल की इच्छा से किया तो फिर कर्माशय बनेगा कर्माशय बनेगा तो उसका फिर फल मिलेगा फल जब मिलेगा जन्म आयु भोग मिलेगा फिर जन्म आयु भोग मिलेगा तो फिर वैसे ही दुख भोगना पड़ेगा तो ऐसे ही सुख दुख भोगना पड़ेगा तो ऐसे ही यह जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु होता रहेगा कभी मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा तो इस तरीके से वह परिणाम और ऐसे ही वो ताप दुख को भी देखता है ताप दुख बने ताप जो है द्वेष से अनुविद्ध है ताप दुख है ना जी बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो उस क्या मतलब उसके मन में हो जाता है वह द्वेष का जब अनुभव करने वाला दुख का अनुभव करने वाला व्यक्ति है वह मने सभी प्राणी को दुख का जो अनुभव है वह द्वेष से बिधा हुआ है कोई भी व्यक्ति दुख का अनुभव करता है तो उसके उसको उस वस्तु के प्रति उस साधन के प्रति द्वेष हो ही जाता है होता कि नहीं होता है? सभी प्राणियों को करें कि सर्व सब, सर्वस्व सभी प्राणी का जो है ताप अनुभव दुख का जो अनुभव है वह द्वेषानुबिध है द्वेष से जुड़ा हुआ है और चेतन अचेतन के अधीन है ही तो उससे द्वेषज कर्माशय तो, तो उस दुख भोगते समय जो है द्वेषज क्रमाशय की उत्पत्ति होती है कौन तो सी कर्माशय की उत्पत्ति होती है जी दुख, दुख भोगते समय द्वेषज कर्माशय बनता है जब ही दुख होगा उस समय उस व्यक्ति के अंदर जो उस वस्तु के प्रति चेतन अचे जो साधन है उसके प्रति जो द्वेष पैदा हुआ तो वो जो है द्वेषज है इकट्ठा हो गया मन में द्वेषज रूपी संस्कार इकट्ठा हो गया और जब द्वेषज कर्माशय ये हुआ तो वो सुख के साधन की प्रार्थना करता सुख तो सब, सब में दुख में भी क्या हुआ परिणाम सुख हो ताप दुख हो या संस्कार सबको तो सुख के लिए सुख के लिए ही ऐसा करता है तो ये दुख उसको मिलता है तो सुख के साधन की प्रार्थना करता हुआ शरीर से मन से वाणी से जो वह क्रिया करता है वो करता है और फिर जो है उससे क्या होता है जब क्रिया करता है तो उपंति तो वह जो क्रिया करेगा सुख को उसके साधन को चाहता हुआ वो जब क्रिया करेगा तो जो दूसरे व्यक्ति है वो दूसरा अन्य जो है अपने से जो अन्य जो अनुकूल है परम है उसके ऊपर अनुग्रह भी करेगा उसके उसको जो दुख भी देगा, देगा। अनुकूल के अनुकूल के ऊपर जो है अनुग्रह करेगा कृपा करेगा है? और जो उपहक और मैंने जो अनुकूल नहीं होगा या जिस चीज से अनुकूल नहीं है उससे जो है उसको उसको दुख भी देगा अन्य को हिंसा भी करेगा तो पराग अनुग्रह पीड़ाभ्याम धर्मा धर्म, धर्म उपचुनौती तो दूसरे को जो के ऊपर जो अनुग्रह करते हैं जो पीड़ा देते हैं तो अनुग्रह और पीड़ा इसके द्वारा जो है धर्मा धर्म रूपी संस्कार के अपने मन में उपचयन कर लेता है मान रूपी संस्कार जो है उपचुनौती धर्मा धर्म उपचुनौती धर्म और धर्म का संचय कर लेता है वह व्यक्ति और फिर वो वो जो संचय किया सब कर्माशय लोभात भवती लोभ और मोह से वह कर्माशय बनता है वह जो धर्म धर्म रूपी जो संस्कार संस्कार है वह कर्माशय जो है वह लोह और मोह से बनता है हुआ ही वेस्ट से पैदा हुआ पर लोभ और राग और मोह अविद्या मोह बने अविद्या इससे बनता है इससे होता है तो ये जो अब यहाँ पर ये ताप दुखता क्या ये समझना है ताप दुखता क्या है वह योगी उस समय सुख भोग काल में भी जब सुख भोग काल में भी वह जो प्रतिकूलात्मक होता है जो चेतन अचेतन जो साधन है वह जो चेतन और अचेतन जो साधन है जो कि उसको दिख देने वाला है तो वो मन में सोचता है कि यदि मैं द्वेष से अनुबिध हो जाऊंगा यदि मैं इस तरीके का ये करूंगा तो इससे धर्मा धर्म रूपी संस्कार का संचय होगा और जब संस्कार होगा तो फिर जन्म लेना पड़ेगा और फिर जन्म लेना पड़ेगा तो फिर वैसे ही भोगना पड़ेगा तो एक चक्र में पड़ता रहेगा तो ये बस ये जो लोभ और मोह से तो होता है यहाँ पर ये जो लोभ और मोह के बस भूत होकर के ही तो ये धर्मा धर्म रूपी संस्कार जो है तो यहाँ पर क्योंकि भी तो धर्म होता रहा धर्म होता है ना पे भी धर्म होता है धर्म होता है आप जिस चीज के प्रति मान लीजिए आपको अजी कोई दो व्यक्ति है दो व्यक्ति में एक व्यक्ति दो व्यक्ति जो है एक प्रधान पहले प्रतिनिधि सभा का बन गया दूसरा भी प्रधान पहले था अब पीछे वाला जो प्रधान था अब इसके मन में ये हुआ कि देखो द्वेश मन में आ गया मैं वो बोला कि देखो मैं इससे एक अच्छा कार्य करके दिखाऊंगा इस तरीके से अपने तो द्वेष से धर्मकारी भी तो हो गया ना जी। तो इस तरीके से तो द्वेष से जो है धर्मा धर्म ये जो संस्कार का जो है उपचयन होता है क्योंकि जो सुख के साधन जो है उसकी जब इच्छा करेगा तो सुख के साधन के लिए सुख तो के प्रति तो राग होना ही होना है सुख के प्रति राग होना ही होना है और अभिद्या अभिद्या तो है ही तो ये जो कर्माशय है ये धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है ये लोभ और मोह से पैदा होता है और जो ऐसा ऐसा ताप ताप दुखता है तो दुख के सीधे स्पष्ट नहीं बताया इन्होंने क्या ताप दुखता है आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर ताप दुखता नहीं समझ गया हाँ जी अब ताप दुखता यही है सीधे नहीं बताया है पर ताप दुखता ये है कि वो योगी इस समय सुख भोग के समय सुख भोग के समय वह जो उसके समय में जो उसके अंदर किसी भी वस्तु के प्रति जो द्वेष होता है और उसके बसी सोचता कि यदि मैं इसके बसीभूत होकर के मैं हमारे जो अनुकूल होगा उसको मैं सुख दूंगा जो प्रतिकूल होगा उसको मैं दुखी ही करूंगा मैं दुख दूंगा इस तरीके से बड़ा धर्म धर्म संस्कार का चयन होगा संचय होगा फिर जो है मैं Uh, इसको फिर जो कर्माशय जभी होगा तो इस कर्माशय का जो विपाक जो जन्म आयु भोग है तो जो जन्म आयु फिर जन्म लेना पड़ेगा जन्म लेना पड़ेगा तो फिर उसको भोगना भी पड़ेगा इस तरीके से वो सोचते हुए अभी उसको नहीं मिल रहा है अभी इस इस समय में यदि मान लीजिए कोई करेला खाता है इस समय जो करेला खाता है तो करेला खाने से जो सीता लगेगा वो योगी को भी लगेगा और समान व्यक्ति को भी लगेगा समझ आ रहा कि नहीं जी, जी। वर्तमान समय में संसार के चीजों को जो सुख भोगने के लिए प्रयोग करता है परंतु यदि वह उसके अनुकूल नहीं होता है योगी के अनुकूल नहीं होता या सामान्य व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता है उससे जो वो दुख को भोगता है तो एक सामान्य व्यक्ति जैसे दुख को भोगता है वैसे ही योगी भी, योगी भी, दुख, भी। दुख को भोगेगा उस, उसको तो आप दुख नहीं करते हैं भ्रांति यहां पे लोगों को हो जाती है ताप दुख मतलब वर्तमान वर्तमान है भविष्य का ताप दुख जो है भविष्य का है जो संतापित करने वाला है अभी जो दुख मिल रहा है या जिस तरीके से वह पूर्व का है और वर्तमान का भी है परंतु सामान्य जन इसका अनुभव नहीं कर सकता है कि ये बाद में ये दुख होने वाला है ताप दुख होने वाला है परिणाम दुख होने वाला है संस्कार तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि वर्तमान समय में यदि मान लीजिए किसी को पेट में दर्द होता है योगी को भी पेट में दर्द होता है तो वह भी दुख का अनुभव वैसे ही करेगा जैसे कि सामान्य व्यक्ति करेगा बस अंतर इतना ही होगा कि इसके अंदर सहन शक्ति ज्यादा होगी उसके पास सहन नहीं होगी ये हो सकता है और कितने ऐसे भी व्यक्ति होते हैं योगी नहीं होता और यदि उसके शरीर को जैसे मान लीजिए कि महाराणा प्रताप ये आ, सरदार भगत सिंह इत्यादि मन से इतने स्ट्रॉन्ग थे योगी तो थे नहीं पर इतने थे कि उनको कष्ट भी दिया, कर, कर, सब को कष्ट भी भी दिया दिया वीर का की उसने वो एक अलग चीज है यहाँ पर प्रणाम ताप संस्कार इत्यादि जो दुख को देखना है वो भविष्य में ऐसा होगा इसलिए वो अभी से ही त्याग है वो सब कुछ दुख को देख करके फिर उस तरीके से भोग करता है त्यागपूर्वक होने का कोशिश करता है त्यागपूर्वक होता समझ गए जी अब आगे है का पुनः संस्कार दुखता ये संस्कार दुख क्या है संस्कार दुखता क्या है दुखता माने दुख का होना प्रत्यांश है ये दुख का और संस्कार दुख का होना क्या है भाई बोलते हैं सुखानुभवास्काराशय सुख दुखानुभव दुख संस्कार आशय इति बोल रहे हैं कि देखो सुख के अनुभव हम जब सुख की अनुभूति करते हैं तो उसे सुख के संस्कार संस्काराशय मैंने सुख के संस्कार समूह की उत्पत्ति होती है सुखानुभव से सुख का अनुभव करते हैं तो उससे सुख के संस्कार आशय उत्पन्न होता है, उत्पन होता है। सुख यहाँ पर वासना रूपी संस्कार की बात कर रहा है मैं दो तरीके की बात जी? हाँ जी? एक तो धर्मा धर्म रूपी संस्कार हुआ और एक वासना रूपी संस्कार हुआ धर्मा धर्म रूपी संस्कार का फल होता है समझ गए? जाती भोग। हाँ जी। बने धर्मा जो है है है संस्कार है, उसका विपाक है वो। दोनों में बार बार समझने का कोशिश कीजिएगा कि एक जो धर्मा, धर्म धर्म रूपी जो संस्कार है जिसको कर्माशय कहते है, कर्मा हैं उस कर्माशय का हेलो हेलो आप सुनाई पड़ रहा था हाँ मैं बता रहा था कि धर्मा धर्म रूपी जो संस्कार का जो विपाक है वह जातीय और वासना रूपी संस्कार का जो है वह तो स्मृति पीछे भी आया है और आगे भी आएगा स्मृति का हेतु तीसरे पद में आएगा कि वासना रूपी संस्कार किस होगा वासना रूपी संस्कार क्या है जो स्मृति का कारण हो स्मृति को पैदा करने वाले हो और अविद्या माने क्लेश को पैदा करने वाला अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश माने जो राग द्वेष, अभिनिवेश अविद्या अस्मिता इसको जो मन के अंदर संस्कार है वो पैदा करने वाला है उत्पन्न करने वाला है उसको कहते वास्तवरूपी संस्कार स्मृति को जो दिलाने वाला है हमने सुख दुख का अनुभव किया और अब समय वो हमें स्मृति में जो आ रही है वह जो भी चीज हमें स्मृति में आती है वो वासना रूपी संस्कार के कारण है। आती जी हाँ जी दोनों में अंतर है तो स्मृति क्लेश हेतु वा, वासना रूप संस्कार आशया ऐसा समझ लीजिए स्मृति और क्लेश का हेतु स्मृति का कारण और क्लेश का कारण जो है वासना रूपी संस्कार है अर्थात वासना रूपी संस्कार इस को पैदा करता है और क्लेश को पैदा करता है क्लेश उससे क्लेश उत्पन्न होता है माने जब भी की संस्कार हुआ ऐसा माहौल मिला कि वो जो राग पैदा हो गया किसी चीज के प्रति जो हमारा राग पैदा होता है हमारे अंदर में काल से वासणारूपी संस्कार हमारे अंदर माने हमारे चित्र के अंदर बसा हुआ है जिसके कारण किसी भी वस्तु के प्रति राग पैदा होता, होता है जिसके कारण किसी भी वस्तु के प्रति द्वेष पैदा होता है जिसके कारण किसी भी वस्तु के प्रति जो है हमें जो डर जो होता है मृत्यु का जो भय होता है वो वातावरूपी संस्कार के कारण होता है समझ गए? हाँ जी मोह जो होता है वातावरूपी संस्कार के कारण होता है तो यहां पर सुखानुभव से सुख संस्कार आता सुख के अनुभव से सुख सुख संस्कार आशय रूपी वासना उत्पन्न होते हैं वासना को यहाँ पर ले आइएगा और दुखानुभवात और दुख के अनुभव से भी दुख संस्कार आशय रूपी वासना दुख संस्कार आशय वासना रूपी संस्कार उत्पन्न होते हैं समझ गए तो इससे क्या हुआ जी यदि हमारे सुख का हमने अनुभव किया तो सुख का हमने अनुभव किया तो उस सुख संस्कार रूपी वासना मन में आ गया चित्र में आ गया बैठ गया अब जब उस वो जो चित्र बैठा तो वह वासना स्मृति का हेतु है, है प्लेस का हेतु है, है तो अब जो है अब हमने सुख दुख का अनुभव किया था किसी वस्तु से तो क्या हुआ अब हमारे मन में उस वासना रूपी संस्कार से उस जिससे हमें दुख मिला था इस चेतन या अचेतन से हमें दुख मिला था या जिस चेतन या अचेतन से हमें सुख मिला था तो उस चेतन और अचेतन के प्रति उस चेतन और अचेतन की स्मृति होती है स्मरण हुआ जिससे सुख मिला अब उसके प्रति राग हो गया जिससे दुख मिला उसके प्रति द्वेष हो गया तो वो जो है क्या है अब द्वेष जो आया और राग जो आया उस राग के बसीभूत होकर के द्वेष के बसीभूत होकर के फिर हमने कर्म किया समझ गए समझ रहे हैं और जब कर्म किया तो उससे कर्माशय बना और फिर जो कर्माशय बना तो फिर जन्म आयु भोग हुआ फिर जन्म आयु जो भोग हुआ तो फिर जन्म आयु भोग होने से फिर क्या मैंने कर्माशय का संचय हुआ फिर जन्म आयु भोग हुआ और फिर जो हमें जन्म मिला फिर हमने सुख दुख का अनुभव किया उससे फिर सुख संस्काराशय का मन में चित्त पर संस्कार पड़ा संस्कार हुआ दुखा अनुभव से जो दुख दु, मन क्या बोलते हैं दुखाशय जो है दुख संस्काराशय रूपी वासना जो है दुख संस्कार या दुख वासना रूपी संस्काराशय जो है उसका फिर मन में आया फिर जो है उसकी वो वासना उसको स्मरण कराया सुख दुख और साधनों का स्मरण कराया फिर दुस्मरण करें तो उसके प्रति फिर राग पैदा हुआ उस वासना से कोई वैसा चीज वैसे चीज सामने उपस्थित हो गया तो उस वस्तु में उससे राग पैदा हुआ फिर जो है कर्म करेंगे ऐसे कहने का ऐसा चक्र जीवन पर्यंत चलता रहता है और व्यक्ति दुख में निमग्न रहता है समझ गए हाँ जी यही कर इति इस प्रकार एवं कर्म विपाके के अनुभू इस प्रकार कर्म से जब ही वो कर्म से तो कहा तो दिया है कर्म से कहा है परंतु तो कर्म से पहले आपको जोड़ना पड़ेगा कि मैंने सुखा सुख के अनुभव से सुख संस्कार आते और दुख के अनुभव से दुख संस्कार आते की उत्पत्ति होती है तो जब ही ये मैंने सुख मैंने बनती है उत्पत्ति होती बनती है माने मन रूपी संस्कार बनता है बनती नहीं बनता है माने सुख संस्कारा से बनता है और दुख संस्कारा से बनता है चित्र के अंदर अब जब वह सो मन उस, उस संस्कार या उस संस्कार की में उत्पत्ति होती है ऐसा भी कर सकते हैं। तो जो उत्पत्ति हुई तो जो अब जो उत्पन्न हुआ तो वो जो दुख रूपी संस्कार भाषणारूपी जो संस्कार है वासना रूपी संस्कार स्मृति का हेतु है कारण है और क्लेश का कारण है तो वह संस्कार फिर अविद्या को पैदा करेगा और क्ले स्मृति को पैदा करेगा इस स्मरण सुख दुख इत्यादि तो जब कराएगा तो फिर जो कराएगा तो हम राग से फिर अनुब्ध हो जाएंगे द्वेष से अनुविध हो जाएंगे इसी वस्तु के प्रति तो फिर उस द्वेष से अनुविद्ध होकर के फिर कर्म करेंगे राग से अनुब्ध होकर के फिर कर्म को करेंगे तो उस कर्म से फिर ऐसे करें एवं कर्म अभ्य इस प्रकार कर्म से विपाके कर्म हुआ तो कर्म से फिर जो है हमें हमने जो कर्म किया उस कर्म से विपाके के अनुभू कर्म जो हम किया तो कर्म से हमने uh, कर्म क्या किया कर्म जब किया तो उससे हमें फल की अनुभूति हुई कर्म जो हम किए तो उस कर्म से कर्माशय बनेगा और कर्माशय होगा तो उसका फल जो है जन्म आयु भोग होगा कर्म से ही विपाक की उत्पत्ति होगी ना जी विपाक होगा जन्म आयु भोग होगा तो उस कर्म से विपाक की अनुभूति किए जाने पर अनुभू माने वो विपाक वो जो है योगी समझता है वो योगी समझने लग जाता है कि भाई ये जो कर्म करेंगे से बनेगा कर्माशय बनेगा तो उसका विपाक जन्म आयु भोग होना है तो वो अनुभव कर रहा है अभी तो उस कर्म से विपाक के अनुभव किए जाने पर सुखे दुखे व पुनः कर्माशय प्रचय सुख और दुख में पुनः कर्माशय का संचय होता है कर्माशय इकट्ठा होता है सुख मने उस सुख और दुख होने पर मने सुखे दुखे व होने पर सती सपन कर लीजिएगा इस प्रकार कर्म से विपाक की अनुभूति होने पर मने फल मने फल फल की अनुभूति होने पर और फिर जो है सुख और वा मने और और सुख दुख की अनुभूति होने सुख दुख होने पर पुनः कर्माशय कर्माशय का संचय हो जाता है बने सुख दुख का अनुभव हुआ सुख दुख का बड़े सुख दुख हुआ तो सुख दुख हुआ तो सुख हुआ उसके प्रति फिर उस तरीके का कर्म करेगा दुख हुआ तो उसके प्रति वैसा कर्म करेगा तो उसे कर्माशय का संचय होगा कर्माशय का जो संचय होगा तो फिर जो है वो उसका फिर विपाक होगा और विपाक होकर फिर जो है उसको फल मिलेगा मन तरीके से वह चक्र चलता रहता है तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि यह संस्कार दुखता है हा? तो ये कर्माशय परचय ये कर्माशय का परचय होता है कर्माशय का संचय होता है समझ में आया ये सीधे यहाँ पर ये यह कहना चाहिए कि का संस्कार दुखता तो सुखानुभवाद सुख संस्कार आसय दुख संस्कार आसय इति इति संस्कार दुखता ऐसा या करवाशय इति संस्कार दुखता ऐसे भी आगे भी कह सकते हैं कि सुख के अनुभव से सुख संस्कार आसय की उत्पत्ति होती है या सुख संस्कार सुख बने सुख के सुख के जो है वास्तर संस्कार बनते हैं और दुख के अनुभव से भी दुख के रुपी, वासना रुपी बनते हैं। तो इस प्रकार जो है वह अविद्या का हेतु होगा उस अविद्या इत्यादि को उत्पन्न करेगा उससे फिर अविद्या से ग्रसित होकर के फिर उस तरीके का कर्म करेगा वो कर्म करेगा तो उस कर्म से कर्माशय बनेगा कर्माश्रय बना तो कर्म किया तो कर्म बारे करने बारे से उसको फल की अनुभूति होगी वर्तमान समय में भी व्यक्ति कर्म करेगा तो उसको सुख दुख इत्यादि होगी भाई हमने जो जन्म लिया है अब वो आ, हमने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म किया ही नहीं परंतु न जाने कैसा एक वो तो मुझे दुख मिल रहा तो ऐसे करके उस व्यक्ति को जो है वो कर्म किया उस कर्म से फिर जो है उसको दुख की अनुभूति होगी यहाँ पर विपाक के अनुभव माने कर्म से विपाक के अनुभव किए जाने पर अनुभव किए जाने पर वो जो कर्म है उस या कर्म मैने कर्माशय कर्माशय कर्म का फिर यहां पर कर्माशय भी ले सकते हैं क्योंकि कर्म से तो कर्माशय बनता है कर्म से कर्माशय बनता है और कर्माशय से विपाक विपाक होता है जन्म आयु भोग ये होता है तो कर्म कर्माशय से विपाक की अनुभूति किए जाने पर कर्म से विपाक की अनुभूति करने पर और सुख दुखेबा और सुख दुख होने पर पुनः कर्माशय का संचय होता है जब अनुभव करेगा सुख दुख होगा तो फिर जो वैसा कर्म करेगा तो फिर कर्म कर्माशय कर, का संचय होगा ना तो चक्र चलता रहेगा ये जो चक्र चलता रहा तो ये योगी समझता है अब संस्कार दुखता क्या है कि ये योगी समझता है कि ये इस तरीके से वासना रूपी संस्कार हमारे चित्त में रहेगा फिर जो है उसके रात बसीभूत होते मैं कर्म करूंगा फिर कर्म से कर्मासे बनेगा कर्मासे से, कर्मा से तो फिर हमें जो है विपाक जाति आयु भोग मिलेगा फिर वैसे दुख होगा तो इस तरीके से वो सोचता है कि संस्कार को भी दुख रूप नहीं मानता है वासना यदि वासना रूपी संस्कार न हो तो फिर उस तरीके का व्यक्ति कर्म नहीं करेगा कर्म नहीं करेगा तो कर्मा से नहीं बनेगा कर्मा से नहीं बनेगा तो फिर जनवायु भोग नहीं होगा जनवायु भोग नहीं होगा तो फिर सुख दुख नहीं मिलेगा तो वो जो है संस्कार को ही दुख रूप में मानता है समझ गए हां यहाँ पर वास्तवारूपी संस्कार वहां पर धर्मधर्म संस्कार को दुख रूप में माना था धर्म धर्म रूप संस्कार जो है वो दुख रूप में मान करके ताप दुखता की जो कर, हमें जो है पुनः कर फल देगा और फिर जो दुख दुखी हुएंगे और संस्कार में जो है वास्तवी संस्कार को दुख रूप में मान करके उससे हटता है योगी समझ गया हाँ जी ताप दुखता है दुखता ताप दुख का कारण जो है ना ताप दुख का कारण जो है संतापित जो होने वाला उस दुख का कारण वो धर्म संस्कार जो हुआ यहाँ पर जो है दुख का कारण हो गया आपका संस्कार तो क्योंकि संस्कार है उसको दुख मान रहा है योगी समझ गया समाज व्यक्ति हाँ। नहीं मानता समझे हाँ जी योगी हम हाँ एवं एवं इदम अनादि दुख स्रोतो विप्रसम योगी नम एवं प्रतिकूलात्मक उद्वेदी बोल रहे इस प्रकार ये जो है यह जो दुखों का जो स्रोत है अनादि काल इसका कोई आदि नहीं है कब से चल रहा है ईश्वर ही समझता है हम लोग नहीं समझते हैं। जो जिसका कोई आदि नहीं है अनादि काल से आता हुआ ये अनादि जो अनादी काल से प्राप्त हुआ जो दुखों का जो स्रोत है विप्रसित अनादि <laughs> में जो है ये हो गया क्या हो गया फोन कट, कट गया फोन कट गया अभी उसका अच्छा। फोन आया हेलो हेलो मेरे को तो आपकी आवाज़ तो आ रही है था था? कब कटा था ओहो मैं संस्कार दुख समझा रहा था समझ में आ रहा था आया और तो मैं बताया था कि सुख की जब अनुभूति होती है तो चित्त के अंदर जो है सुख के जो वासना रूपी संस्कार का समूह इकट्ठा होता है का समूह उसमें मैंने मैंने उत्पन्न हो जाता है और जब दुख की अनुभूति होने से दुख के जो संस्कार आशय हैं दुख के वासना रूपी संस्कार मैंने बताया था ना दो तरीके के संस्कार होते हैं किस के संस्कार होते हैं दो तरीके के एक जो है वासना रूपी संस्कार और दूसरा है धर्माधर्म रूपी संस्कार धर्माधर्म रूपी संस्कार जो है उसका फल है जन्मायु भोग और वासना रूपी संस्कार का फल है स्मृति और अविद्या की उत्पत्ति समझ गया जी भाई जी दोनों में भेद समझ में आ रहा है वासना रूपी संस्कार का फल क्या है स्मृति की उत्पत्ति और अविद्या राग द्वेष की उत्पत्ति मैंने हमारा किसी भी वस्तु के प्रति जो राग होता है या द्वेष होता है वो या मृत्यु का जो डर होता है ये सब वासना रूपी संस्कार के कारण होता है और हमें जो सुख दुख रूपी जो फल मिलता है वो कर्माशय के कारण धर्मधर्म रूप संस्कार के कारण होता है व्यक्ति जो सुखी दुखी होता है वह धर्मधर्म तो के संस्कार के कारण होता है व्यक्ति के अंदर राग द्वेष द्वेश अभिनिवेश अविद्यादि और स्मृति जो होता है किसी भी चीज को याद करता है स्वर्ण जो आ जाता है वह वासना रूपी संस्कार के कारण होता है तो यहाँ पर मैं बता रहा था कि वासना रूपी जब संस्कार है सुख की अनुभूति हुई तो सुख के वासणारूपी संस्कार मन में संस्कार की संस्कार उत्पत्ति हुई मन में वह उसमें स्टोर हो गया चित्र में और जब दुख की अनुभूति हुई तो दुख के वास्व रूपी संस्कार का स्टोर हो गया मन में अब जो स्टोर में जो मन हुआ तो वो अब जो है ऐसा वो वा ऐसे वातावरण जब आएगा ऐसे चेतन और चेतन जो साधन यदि हमें उपलब्ध होंगे तो हमारे अंदर वासना रूपी संस्कार के कारण वह वा, वासना रूपी संस्कार जो है उद्बुद्ध कर देगा राग को द्वेष को मृत्यु के डर को अविद्या को अस्मिता को तो वो जो उद्बुद्ध कर दिया तो अब क्या है अब जो जिस वस्तु के प्रति राग हुआ तो अब उस राग से अनुबिध होकर हम कर्म करेंगे और देश से अनुभव होकर के हम कर्म करेंगे तो जब वो कर्म करेंगे तो उसे फिर कर्मासे बनेगा उससे कर्मासे बनेगा और जब वह कर्मासे बनेगा तो फिर वह हमें फिर जन्म आयु भोग देगा फिर हमें जन्म आयु भोग देगा तो फिर सुख दुख की सुख दुख की अनुभूति होगी फिर सुख दुख आएगा तो इस तरीके से चक्र चलता रहेगा तो इसलिए योगी ऐसा मन में इस समय योगी ही समझता इस चीज साधारण व्यक्ति नहीं समझता है कि योगी विचार करता है कि भाई तो ऐसा ऐसा होना है इसलिए वो संस्कारा से जो है सुख संस्कारा से दुख संस्कारा तो सुख के वास्ता रूपी संस्कार दुख के रूपी जो संस्कार है उसको भी दुख रूप समझ करके क्योंकि यही दुख देने वाला है इसी कारण ऐसा होता है तो वो जो है कर्म की ओर प्रवृत्त कराता है ऐसे करके वह उस संस्कार को भी दुख रूप समझ करके उसको दर्द भेद करना चाहता है उसके लिए प्रयास करता है समझ गए जी संस्कार संस्कार दुख क्या है संस्कार दुख, ताप दुख तीनों में भेद आना चाहिए मेडिटेशन जब करेंगे उस मेडिटेशन में बार बार विचार कीजिए नहीं समझ में आया फिर पुस्तक को पढ़िए और पुस्तक आप उस पुस्तक को मत पढ़िए कि जो है जिसने किसी ने व्याख्या कर दी व्याख्या पढ़ेंगे तो वो अपने तरीके से व्याख्या करता है व्यक्ति परंतु आप मूल सूत्र को बात जो मैं संगति लगा रहा हूँ बार बार पढ़ेंगे बार बार पढ़ेंगे तो उससे खुद ही आपको परमात्मा जो है उद्बुद्ध करेगा आपके अंदर ज्ञान को बार बार संस्कृत जो है उसकी संगति लगाने क्योंकि तो हमने एक बार एक कर दिया ऐसा भी हो सकता है की मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ठीक है मैं पढ़ा रहा हूं परंतु तो आप बार बार पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उसकी संगति हमसे आप एक अच्छी लगा ले और एक आपको वो ऐसा हो सकता है कि हमने ठीक से संगति नहीं लगाई उस चीज को और आप ठीक से संगति लगा ले ऐसा भी हो सकता है इसीलिए मूल को देखिएगा मूल को कभी नहीं छोड़ना है मूल को छोड़ने छोड़ेंगे केवल किसी की हिंदी व्याख्या पढ़ेंगे वो तो उससे उसमें पड़ जाएंगे और मूल से हट जाएंगे जैसे लोग वेद रूपी मूल को छोड़ दिया अन्य को करने लग गया जो कि भ्रांति में पड़ गया तो इस चीज को ध्यान में रखना तो वो एवं अनादि दुख स्रोतो विक प्रसृतम योगी न प्रतिकूलात्मक तत्व उद्वेदी बोल रहे हैं कि इस प्रकार ये जो दुख है दुख का जो स्रोत है दुख का जो स्रोत स्रोत माने प्रवाह ये जो दुखों का प्रवाह है ये दुख का स्रोत अनादि है अनादि अनादि काल से ये आ रहा है अनादि काल से प्राप्त होने वाले दुखों का स्रोत है अनादि काल से आने वाला अर्थात अनादि जो दुखों का स्रोत है जिसका कोई आदि नहीं है विप्रसतम फैला हुआ व्याप्त ये व्याप्त है ये व्याप्त इस रूप में विप्रसर अनादिकाल से और स्वाभाविक है कि अनादिकाल से तो ये जो फैला हुआ है ये फैला हुआ है ये व्याप्त है हमारे जीवन में ये व्याप्त है ये दुख ये दुखों का प्रवाह तो ये बोल रहे हैं फैला फैले हुए फैले द्वितीय व्यक्ति इसलिए फैले हुए ने फैला हुआ प्रथम व्यक्ति है फैला हुआ व्याप्त जो ये अनादि काल से दुखों का जो प्रवाह है योगी नोगी को ही उद्वेजय परेशान करता है उद्वेलित करता है क्यों प्रतिकूलात्मक प्रतिकूल होने से तो अनुकूल वो उस समय सोचता है विचार करता है कि भाई ये ये जो है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख इत्यादि ये जो दुख है इसका परिणाम जो है दुखी है मान ये जो राग दुख इत्यादि हम करते हैं और इस तरीके से फिर दुखी दुख देता है तो इसीलिए योगी को ही ये दुखों का जो प्रवाह है यह क्लेशित करता है यह उद्वेलित करता है उद्वेदयती बने परेशान करता है उद्वेलित करता है योगी को ही तो प्रतिकूल का। मने उसके प्रतिकूल है उसके विपरीत है वो उसको नहीं चाहता कि मुझे परिणाम दुख मिले ताप दुख मिले संस्कार दुख मिले वो तो उस प्रतिकूलात्मक अथवा होने से वह उद्वेजती उद्वेलित करता है परेशान करता है तो बोलते हैं कस्बात भाई योगी को ही क्यों परेशान करता, तो करता है योगी को ही क्यों उद्वेलित करता है योगी को ही क्यों जो है मान ये दुख जो है अ, अ, क्या बोलते है उद्वेजित करता है सामान्य व्यक्ति को क्यों नहीं करता हम आपको क्यों नहीं करता है बोलते कस्मात वो किस लिए भाई योगी को ही करता है को क्यों नहीं करता बोलते अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान की विद्वान जो होता है योगी विद्वान मान योगी जो विद्वान जो होता है वो अक्षी पात्र के समान होता अक्षी पात्र के कल्प माने सदृश अक्षी पात्र माने अक्षी पात्र कहते हैं गोलक को आईबॉल अंग्रेजी में कहेंगे अक्षी पात्र माने आईबॉल समझ रहे डॉक्टर साहब ये जो गोलक है आंख का जो गोलक है वो भीतर में भीतर का बजुर्ग उसको कहते हैं अक्षी पात्र आंख का पात्र आंख जो है आंख के भीतर वाला डिम्बा नहीं है भीतर का जी। वो जो सफेद काला सब मिलाकर के जो भीतर का पार्ट है उसको करते हैं अक्षी पात्र समझ गए भाई जी आप समझे समझिए समझ भी कह सकते हैं उसके जो बीच का हिस्सा है आंख तो पूरा हो गया बाहर वाला पार्ट भीतर वाला पार्ट सब हो गया ना आंख आंखी तो इस आंख के भीतर वाला जो गोलक है उसको कहते हैं अक्षी पात्र विद्वान जो है अक्षी पात्र के समान होता है योगी क्या होते हैं जी अक्षी पात्र के समान होते हैं उदाहरण दे रहे हैं कैसे बोलते यथा उ तंतु अक्षी पात्रे न्यस्तः स्पर्शे न दुखयती न अन्य शु गात्रयवेश बोल रहे की जैसे उड़ना तंतु ऊर्ना तंतु कहते हैं ऊर्ना का दो अर्थ है ऊर्ना कहते हैं ऊन को ऊर्ना का मतलब क्या है जी ऊन और मकरी का जो जाला है उसको भी कहते हैं ऊर्णा मकरी के जाला जो है उसका जो तंतु है उसको भी ऊर्ना तंतु कहते हैं तंतु मान हो गया वो धागे जो छोटे छोटे होते हैं ऊर्णा माने मकड़ी समझ लीजिए मकरी का जाला या ऊन का ऊन का तंतु या मकड़ी के जो तंतु है मकरी मकरी के जो जाले हैं जाले जो तंतु है वो दो तरीके से व्याख्या कर सकते हैं तो ऊर्णा तंतु जो ऊन उन, के जो तंतु हैं छोटे जो धागे है, तंतु हैं तंतु कहते हैं एकदम पतले से धागे को पतले एकदम पतला छोटा बोल रहे उड़ना का तंतु जो है वह उड़ना तंतु यदि आपके या हमारे आख में पड़ जाए किसी के भी आंख में पड़ जाए तो क्या होगा हम परेशान हो जाएंगे कि नहीं तो वह क्या है उड़ना का जो तंतु है उनका जो छोटा सा एकदम सूक्ष्म जो पतला सा जो धागा है यदि वो आंख में पड़ जाए कहने का अभिप्राय है एकदम सूक्ष्म ऐसी सूक्ष्म चीज वो आँख में पड़ जाए तो वह तो हमें दुखित करता है परंतु वही चीज शरीर के किसी दूसरे भाग में पड़े तो नहीं दुखित करता है उसको अनुभव ही नहीं कर पाते हम कर पाते हैं हाँ जी है हाँ दूसरे भाग में तो तो नहीं करेगा वो जी शरीर के गात्र के अन्य जो अवयव है उसी में यदि वह उड़ना का छोटा सा सूक्ष्म तंतु पड़ जाए वह आपको दिखाई भी नहीं देगा पता ही नहीं चलेगा वो कैसे उड़के आया कैसे इसमें पड़ गया पता भी नहीं चलेगा और वही यदि छोटा सा तंतु आख में पड़ जाए तो वो दुखी करेगा कि नहीं करेगा इसी बात जैसे यथा उड़ना तंतु अक्षय पात्र स्पर्श दुख ऐसी उन्होंने जैसे उड़ना तंतु अक्षय पात्र में गिरा हुआ स्पर्श से स्पर्श मात्र से स्पर्श से जो है क्या है दुखित करता है व्यक्ति हमने गिरा हुआ न्यस्त मने उसमें गया हुआ न्यस्त मन प्राप्त हुआ क्योंकि प्राप्त हो गया ना उसमें उसे जैसे उल्ला तंतु अक्षि में प्राप्त हुआ गिरा हुआ स्पर्श न दुख है स्पर्श से ही स्पर्श किया और वो जो है व्यक्ति को दुखी करने लग जाता है दुखित करता है न अन्य सुखात्र उनस उनस का उड़ना बनता है ऊर्ण संक्रांत है ऊर्णस का उड़ना बनता है यहाँ पर समास है सम समा तंतु ऊर्णा की तंतु उड़ना तंतु को आप दो तरीके से कह सकते हैं ऊन के जो तंतु है या मकरी के जो जाला है छोटे छोटे एकदम जो वो, वो उसको भी कहते हैं ऊर्ना तंतु होना चाहिए उसको देख लीजिएगा ऊर्ना तंतु उसको ही कहते हैं मकड़ी मकड़ी के लिए भी प्रयोग होता है तो वो, वो तो ऊर्ना तंतु जो है मकरी के जाला को भी कहते हैं या उनके जो तंतु है उसको भी कहते हैं तो वो ऊर्णा जो तंतु है मकरी के जाले या उनके जो तंतु है वो आख में ने पड़ा हुआ गिर करके मन गिरा हुआ प्राप्त हुआ स्पर्श से दुखित करता है व्यक्ति को परंतु अन्य गात्रों में शरीर के अन्य गात्रों में गात्रों के शरीर के अन्य अवयों में यदि वही हो जाए जाए पर जाये तो वह दुखी करेगा वह नहीं दुखी करता है ना नात्रावेश अन्य गात्रों में न्यस्त मैने अन्य गात्रावय न्यस्त उड़ना संतु न दुख्यती ऐसा हो जाएगा कि अन्य गात्र के अवयव अवयवों में वह वह स्पर्श से दुखित नहीं करता दुखी नहीं करता है एवं ए, एवं एतानी दुखानी रोगिना में वर्ती संति इसी प्रकार ये जो दुख है परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख ये जो तीनों जो दुख हैं ये अक्षी पात्र के समान जैसे आंख में यदि वो तंतु पर गया सूक्ष्म वो व्यक्ति को क्लेश करता है ऐसे ही ये जो परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख जो बाद में होने वाला है वो योगी को क्लेशित करता रहता है दुखी करता रहता है सामान्य व्यक्ति को नहीं करता है हेलो हाँ ऐसा यदि यदि, में यदि सोचेगा तो मरते रहे वो हाँ ऐसे ही दुख में फंसते रहे उसमें क्या यदि साधारण जन यदि इस चीज को यदि नहीं समझेगा साधारण जन इस चीज को नहीं समझेगा तो फिर वही दुखी में दुख, दुख दुख में फंसे रहे वही फिर जन मृत्यु में आते रहे उसे दुख किसकी हानि किसकी होनी है हानि तो खुद की होनी है ना जो समझेगा उसको ही तो हानि होनी है ना आज यदि मान लीजिए कि यदि मैं आंख यदि बिल्ली बने कबूतर आंख बंद कर लेता है यदि वो कबूतर ये सोचे कि आंख बंद कर लूंगा तो बिल्ली भाग जाएगा मुझे मैं नहीं मरूंगा तो उसे क्या बिल्ली तो उसको मार ही देगा यदि वो दुख तो होता ही होता है व्यक्ति को सामान्य जन को भी होता है योगी को भी होता है योगी जन उसको अनुभव करके उससे दूर होने का कोशिश करता है सामान्य जन जो है उसको नहीं अनुभव कर पाता है नहीं अनुभव कर पाता है तो उसी दुखी होता रहता है परेशान होता रहता है और जन्म मृत्यु के शक पड़ता ही रहता है समझ गए हाँ वो दुख तो कोई सुख सम... आगे कहेंगे आगे यही कहेंगे दुख को ही सुख समझता रहता है दुख को ही सुख समझता रहता है बोलते तो नव स्तरम प्रतिपत्तारम्भ जो अन्य जो प्रतिपत्ता है अन्य जो है वो वो जो प्रतिपत्ता माने जानने वाला इतर माने अन्य माने इतर माने अन्य अन्य क्या योगी से भिन्न योगी से भिन्न जो प्रतिपत्ता है जानने वाला है वो उसको दुख भी आता है ना तो आगे जाएगा दुख को को तो छोटे छोटे फिर दुख को प्राप्त भी कर लेता है ए? उसको दुख मिला सामान्य जन को क्या होता है सामान्यजन को दुख मिला दुख ये बहुत इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो छोड़ो फिर सामने आ गया छोड़ो अब भूल गया उसको अब भूल गया फिर उसको भोगने लग जाता है तो तो यही सामान्य व्यक्ति की तो यही स्थिति है इतना वाले को अन्य जो जानने वाले को प्रतिपत्ता माने प्रतिपत्ता माने जानने वाला पता करने वाला प्रतिपत्ता मैने पता करने वाला यह समझ लीजिए वो सामान्य जन भी दुख को पता तो कर ही लेता है कुछ न कुछ तो अन्य जो प्रतिपत्ता है भले दुख के जो है दुख को जो जानने वाला है उसको वो क्लेश नहीं करता परिणाम दुख ताप संस्कार मोटा दुख से क्लेशित करता है परिणाम दुख ताप सुख संस्कार दुख उसको क्लेशित नहीं करता और नहीं कलेश करता है समझता है वह जब क्लेशित नहीं करता है तो फिर क्या होता है वो जो है फिर उसी तरीके से चक्र के क्या निकलता रहता है और योगी को क्लेश दुखी करता।, क्लेशित क्लेशित करता, मतलब ये ये करता है दुखी करता का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि दुखी करता है तो ये माने वो इस चीज को वो अनुभव करता है ऐसा ऐसा होने वाला इसलिए हटो और सामान्य व्यक्ति इस चीज को नहीं समझता है यह हा न मन नहीं इतना मन अन्य को योगी से भिन्न को प्रतिपत्ता मने प्रतिपत्ता मने जानने वाला जो जो योगी से भिन्न जो जानने वाला व्यक्ति है दुख को जानने वाला जो है दुख को प्रतिपत्ता मन जानने वाला क्या जानेगा दुख को जानेगा जो योगी सुख दुख को जानेगा ना तो अन्य जो सुख दुख को जानने वाला जो व्यक्ति है उसको वह परिणाम दुख ताप सुख संस्कार दुख नहीं प्रेसित करता है वह तो संसार के सुखों को भोग करके बस उसमें आनंद लेता रहता है वह उसी में बस वो जैसे कि एक कोई एक जो तो कीड़े इत्यादि है गर्मी नाली में वह पड़े हुए उसी में बसता है ऐसे ही वो हो करना होता है सामान्य व्यक्ति इसी तरीके से होता है और योगी जो है वो जो है वो उसको समझता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है हम जिस चीज को अभी भोग रहे हैं सुख भोग रहे हैं उस सुख की जो वासना बन रही है उस सुख की वासना बनने से हम जो है उसके फिर जो उस सुख को भोग के प्रति जो हम और अः मतलब उस विषयों के प्रति और जुड़ जाएंगे और उससे युक्त हो जाएंगे तो उससे फिर और दुख हमें मिलेगा और दुख मिलेगा तो हमें जो है फिर जो है अः एम... ऐसा ही जीवन पर दुख मिलता रहेगा इस तरीके से होता रहेगा तो ऐसा मन में सोच करके उस परिणाम दुख ताप तापे सब चीज में उसको दुखी दिखता रहता है वह हर चीज में वह सुख में भी उसको परिणाम ताप संस्कार दुख दिखता है और जो दुख होता है उस दुख में भी परिणाम ताप मैंने सुख में दुख में तो जो है ताप और संस्कार दुख दिखता है समझ गए जी मैं समझ तो गया आचार्य इसमें एक शंका जो होती है कि योगी व्यक्ति इस रूप में तो दुखी व्यक्ति लगता है तो बहुं, बहुं, बहुं करते हुए अच्छा। दुखी तो नहीं होना चाहिए उसको मगर हर एक चीज में दुख देखेगा तो उसको कभी प्रसन्नता ही नहीं होएगी मन में किसी चीज में भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया इसलिए व्याख्या कर दिया ना शांति का मतलब होता है जानता है कि समझता है कि इसमें दुख होगा तो तो हाँ है। है। मैंने सामान्य व्यक्ति तो उसमें क्लेश देखता ही नहीं है हाँ जी। आ, तो क्लेश देखता ही नहीं है इसमें का मतलब कि योगी ही इससे मैने योगी ही इस दुखों से क्लेशित होता है माने योगी को ही ये दुख क्लेशित करते हैं योगी को ही ये दुख क्लेशित करते हैं मतलब ये दुख जो है योगी को ही समझ में आता है ये समझ लीजिए हाँ क्लिसंती का मतलब ये नहीं समझिएगा उसको दुख आया तो जिंदगी भर दुखी रहा तो फिर जो है खुश कहाँ रहा सोनी है वो माने वहाँ पर ये है कि जब तक उसमें उसको दुख नहीं देखेगा तब तो तक उसे हटेगा कैसे मैं समझ गया हाँ जिसको। उसके प्रति बैराग कैसे हो तो इसलिए क्लिसंती का मतलब यहाँ पर है कि ये नहीं कि उसको दुख पहुंचाता है और वो जैसे किसी व्यक्ति को डिप्रेशन वा दुखिया उस तरीके से तो वैसा नहीं होता है वह वो दुख उसको क्लेशित करता है मतलब कि वह दुख उसको वो प्राप्त होता है कि भविष्य में ये प्राप्त होने वाला है और ये हमें दुख देने वाला है इसलिए उससे दूर होता है समझ गया हाँ जी हाँ तो ये समय हो गया है तो मैं सोचा कि आज संस्कार पूरा पढ़ा दूंगा पर वो नहीं हो पाया चलिए अगले बुधवार को फिर मंत्र पाठ करें ओम करेंदमु पूर्णमादायनमेष्यम ओम शांति शांति शांति आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्ते डॉक्टर धन्यवाद अच्छा